पतंजल योग सूत्र कैबल्यपाद जो ही इस शरीर का पतन होगा त्यों ही फिर से हमें एक और शरीर गढ़ना पड़ेगा जब हमें यह शक्ति है तो इस शरीर से बाहर ना जाकर हम यहीं और अभी वह गठन कार्य क्यों न कर सकेंगे यह मत पूर्ण रूप से सत्य है यदि यह संभव हो कि हम मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहकर अपना शरीर पुनः गढ़ लें तो फिर शरीर को पूरा ध्वंस किए बिना उसे केवल क्रमशः परिवर्तित करते हुए इसी जन्म में शरीर तैयार करना हमारे लिए क्यों असंभव होगा उनका यह भी विश्वास था कि पारा और गंधक में बड़ी अद्भुत शक्ति निहित है इन द्रव्यों से एक विशेष तौर से बनी हुई चीज़ों द्वारा मनुष्य जितने दिन इच्छा हो शरीर को अक्षुर्ण बनाए रख सकता है दूसरे कुछ लोगों का विश्वास था कि कुछ विशिष्ट औषधियों के सेवन से आकाशगमन आदि सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं आजकल की आश्चर्यजनक औषधियों का अधिकांश विशिष्ट औषधि में धातु का व्यवहार हमने रासायन संप्रदाय वालों से पाया है कोई कोई योगी संप्रदाय कहते हैं कि हमारे बहुतेरे प्रधान गुरुगण अभी भी अपनी पुरानी देहों में विद्यमान हैं योग के बारे में जिनका प्रामाण्य अकाट्य है वे पतंजलि इसे अस्वीकार नहीं करते मंत्र शक्ति मंत्र का अर्थ है कुछ पवित्र शब्द जिनका निर्दिष्ट नियम से उच्चारण करने पर उनसे ये अद्भुत प्राप्त होती हैं हम दिन रात ऐसी अद्भुत घटनाओं के बीच रह रहे हैं कि हमें उनका कोई महत्व तो नहीं मालूम पड़ता हम उन्हें साधारण समझते हैं मनुष्य की शक्ति की शब्द की शक्ति की और मन की शक्ति की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है तपस्या तुम देखोगे कि यह तब प्रत्येक धर्म में है धर्म के इन सब अंगों के साधन में हिंदू सबसे बड़े चढ़े हैं तुम ऐसे अनेक लोग पाओगे जो सारे जीवन भर अपना हाथ ऊपर उठाए रखते हैं यहाँ तक कि अंत में उनके हाथ सूख कर नष्ट हो जाते हैं बहुत से लोग दिन रात खड़े ही रहते हैं और अंत में उनके पैर फूल जाते हैं वे इतने कड़े हो जाते हैं कि वे फिर मोड़े नहीं जा सकते सारे जीवन भर उन्हें खड़ा ही रहना पड़ता है मैंने एक समय ऊपर हाथ उठाए हुए एक व्यक्ति को देखा था मैंने उससे पूछा जब तुम पहले पहल इसका अभ्यास करते थे तब तुम्हें कैसा लगता था उसने कहा पहले पहल भयानक पीड़ा मालूम होती थी इसलिए कि मुझे नदी में जाकर पानी में डूबे रहना पड़ता था उससे कुछ समय के लिए पीड़ा थोड़ी कम मालूम होती थी एक महीने बाद फिर कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ इस प्रकार के अभ्यास से सिद्धियां प्राप्त होती है समाधि यही यथार्थ योग है इस शास्त्र का यही मुख्य विषय है और यही सिद्धि का प्रधान साधन है पहले जिन सब के बारे में कहा गया है वे गौर साधन मात्र है उनके द्वारा वह परम पद प्राप्त नहीं होता समाधि के द्वारा हम मानसिक नैतिक या आध्यात्मिक जो कुछ चाहे सब प्राप्त कर सकते हैं